महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण को लेकर के लंबी चर्चा की है उस चर्चा को तो वहीं पर आपको समझना है लेकिन व्याकरण इस शब्द का अर्थ को आपको समझना है व्याकरण का अर्थ क्या है उन्होंने लिखा है व्याकरण व्याकरणम व्याकरण इत शब्द से कह पदार्थ ऐसा प्रश्न करके उत्तर दिया है और चर्चा की व्याकरणम इत शब्द से कह पदार्थ व्याकरण इस शब्द का क्या पदार्थ है पदार्थ मतलब इस पद का इस शब्द का क्या अर्थ है व्याकरण इस शब्द का क्या अर्थ है ऐसा इसका अभिप्राय ऐसा अभिप्राय राजेश जी इसको लिख दीजिए व्याकरण इत शब्द से कह पदार्थ अच्छा आप इंग्लिश में लिखेंगे तो लेटर्स अच्छा नहीं वो संस्कृत में लिखना पड़ेगा आपको व्याकरणम इत्यस्य शब्द से कह पदार्थ अच्छा कोई बात नहीं तो वो आप हिंदी में कर लेना बाद में व्याकरण इस शब्द का क्या अर्थ है यह प्रश्न किया है और उसका उत्तर दिया है व्याकरण का अर्थ सूत्र है सूत्रम व्याकरणम सूत्रम व्याकरणम सूत्र को व्याकरण कहते हैं फिर कहा शब्द व्याकरणम शब्द को व्याकरण कहते हैं शब्द व्याकरणम शब्द को व्याकरण कहते हैं व्याकरणम इस शब्द में जो धातु प्रत्यय है उसको समझ लीजिएगा विपूर्वक आंग पूर्वक क्रिधातु है वी पूर्वक आवक्री धातु आप लोग अपने अपने अपनी अपनी संचिका में लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा वी आ क्री रस्व है ना समझे तो वी आ क्री और ल्यूट प्रत्यय करके व्याकरणम बनता है प्रत्यय है ल्यूट वी आ क्री और ल्यूट और वी और आ के बीच में आप यह आदेश कर लीजिएगा वी और आ के बीच में यणावेश करे तो व्या बन जाएगा ई को यकार हो जाएगा और वाह आधा वैसा का वैसा रहेगा और इकार को यकार हो जाएगा और आ मिला दीजिएगा तो व्या बन जाएगा और क्री को कर कर दीजिएगा गुण करके कर और का युकार को अन कर दीजिएगा तो व्याकरण ऐसा बन जाएगा नकार को नकार हो जाएगा तो व्याकरण ये शब्द है व्याकरण इसकी उत्पत्ति इस प्रकार आप कर सकते हैं व्याक्रीयते व्याक्रीयते शब्दा अन व्याकरण व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम् व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम् अथवा व्याक्रियन्ते सूत्राणि अनेन इति व्याकरणं व्याक्रियन्ते सूत्राणि अनना व्याकरण व्याक्रियंत का अर्थ है जो शब्द है उस शब्द को पृथक करता है व्याकरण धातु क्या है इसमें प्रत्यय क्या है विभक्ति क्या है संधि क्या है समास क्या है इन सबको अलग करके बतलाता है समझाता है व्याक्रियंते मूल धातु को कहते हैं प्रकृति और जो प्रत्यय लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं जैसे क्री धातु है इस क्री धातु को प्रकृति कहते हैं प्रकृति का मतलब मूल और जो इसमें लुट होकर के अन हो गया इसको कहते हैं प्रत्यय और वी और आ उपसर्ग तो वी और आ उपसर्ग है और क्री जो है यह प्रकृति है लुट जो है ये प्रत्यय है इस प्रकार ये व्याक्रियंत इस प्रकार इनकी पृथक किया जाता है इन सबको पृथक किया जाता है अलग किया जाता है जिसके माध्यम से धातु प्रकृति प्रत्यय इन सबको अलग किया जाता है उसको व्याकरण कहते हैं तो शब्दों को या शब्दों की व्याख्या करके बताने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं या सूत्रों की व्याख्या करके बताने वाले शास्त्र को व्याकरण कह तो व्याक्रियंते शब्दा अनेन अने व्याकरण व्याक्रियंते सूत्राणी अन व्याकरण व्याकृत व्याकृत शब्द है व्याकृत तो व्याकृत का मतलब है प्रकृति प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय को विभक्त किए जाते हैं अनेन इससे इस शास्त्र से धातु प्रकृति धातु कहो प्रकृति कहो तो प्रकृति और प्रत्यय को अलग किए जाते हैं जिसके माध्यम से ऐसे वो शब्द है ऐसे शब्दों वाले समुदाय को व्याकरण कहते हैं या ऐसे सूत्रों वाले समुदाय को व्याकरण कहते एक शब्द को भी ले सकते हैं और शब्द समुदाय को ले सकते हैं एक सूत्र को ले सकते हैं सूत्र समुदाय को ले सकते हैं व्यक्ति और जाति तो अगर किसी ने आपसे प्रश्न किया व्याकरण किसे कहते हैं तो आप उनको कह सकते हैं व्याक्रियंते शब्दाने व्याकरणम या व्यांत सूत्राणी अने नहीं व्याकरणम ये इसका अर्थ है किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आपने से हाँ स्वामी जी जी आपने प्रकृति को मूल धातु कहा ना जी आ, फिर मूल धातु और प्रत्यय और क्या स्वामी जी वो तो एक उदाहरण मात्र है यानी कहीं धातु प्रत्यय को अलग करके बताता है कहीं समास को अलग करके बताएगा कहीं संधि को अलग करके बताएगा कहीं उपसर्ग को अलग करके बताएगा ऐसा वो जैसे जैसे शब्द होंगे उन शब्दों के अनुसार जैसे जैसे व्यवहार में जिस प्रकार के शब्द आते रहेंगे किसी शब्द में समास को अलग करेगा किसी किसी शब्द में संधि को अलग करके बताएगा कहीं उपसर्ग को अलग करके बताएगा कहीं क्रियापद को बताएगा कहीं शब्द रूप को बताएगा कहीं विभक्ति को बताएगा कहीं वचन को बताएगा कहीं लिंग को बताएगा ऐसा मतलब शब्द का विश्लेषण करना हाँ जी हाँ जी शब्द का विश्लेषण करके जो बताने वाला है उसको व्याकरण कह ओम स्वामी जी जी जैसे आपने बताया कि वी में यन आदेश आम मिला तो ये यन आदेश क्या है हाँ यन का मतलब संधि कहते हैं आपने आपने यन संधि को पढ़ा था इको यन अच्छी से और आपने संधि को पढ़ा था ना संधियों में संधियों में तो ई इक, को यकार होता है ऊ को वकार होता है ऐसा हु हु. जो आपने संधियां पढ़ी थी ना ई वर्ण को यकार होकर के या जैसे है और आगे अकार है हाँ जी स्वर परे हैं तो इधर इक है ना इंजीकार होता है उकार को वकार होता है और रिकार को रकार होता है रिकार को लकार होता है हांजी आगे अच्छा परे हो तो यहाँ पर वी और आगे आ है तो इकार को एक हो गया और वकार आधा मे मिला हुआ है तो इसलिए को अलग कर हुआलि वा अलग है आधा वा वकार हो गया। के आकार मि तु व्या बनगर क्रिको कर गुणो गुण के बे पडा गुण औद्धि कुले तु क्री कु कर हो गया और युक्त प्रत्येक यु को अन हो गया तो व्याकरण ऐसा बन गया और नपुंसक लिंग में व्याकरणम ऐसा समझ में आ रहा है हाँ जी, जी जी स्वामी जी धन्यवाद जी, जी अब आगे बढ़ते हैं हम इस व्याकरण को कहते हैं पाणनीय व्याकरणम पाननीयम व्याकरणम पाननीय व्याकरणम पानिनी मुनि के द्वारा बनाए गए यह व्याकरण पाणनीय व्याकरणम पाणनीयम व्याकरणम अस्थि शब्द लिख लीजिएगा पाणनीयम व्याकरण और इस व्याकरण शास्त्र का जो प्रवक्ता है वो है महर्षि पाणिनि पाणिनि पा अणकार इकार और न और ई और विसर्ग पाणिनि हाँ प्रवक्ता महर्षि पाणिनी पाणिनी जो शब्द है ये महर्षि पानिनी के पिता जो थे वो पणिनह था पणिनह या पणिनी और उनका ये पुत्र है इसलिए पानिनी हो गए पनिनेर अपत्यम पानिनी अपत्ति अर्थ में यहां पर है इकार ई अप्रत्यय कुछ शब्द होते हैं गोत्रवाची गोत्रवाची गोत्र को बताने वाले शब्द होते हैं जैसे गर्ग गोत्र को बताता है गर्ग शब्द आपने सुना है आजकल गर्ग चलता है गर्ग ये गोत्र को कहने वाला शब्द है से बहुत सारे शब्द होते हैं जो गोत्र को कहने वाले होते हैं तो ऐसे ही ये जो पणिनी शब्द है पणिन यह भी गोत्र को कहने वाला शब्द है तीन गोत्र है जिसमें आप अष्टाध्याय पुस्तक निकालिएगा अष्टाध्याय अष्टाध्याय में चौथे अध्याय का तीसरा पाद निकालिएगा चौथे अध्याय का तीसरा पाद चौंकि अध्याय का तीसरा पाद है और 101 सूत्र है तेन प्रोक्तम एक सूत्र है तेन प्रोक्तम तेन प्रोक्तम सूत्र चार तीन एक सौ प्रोक्त शब्द का जो अर्थ है वो कहा गया बताया गया ने यह केवल प्रवचन किया बताया है प्रतिपादित किया है प्रतिपादन किया है शब्द का अर्थ प्रतिपादन करना या प्रवचन करना या बताना यह अर्थ होते हैं प्रोक्त शब्द का अर्थ जो है ना बताया प्रवचन किया बोला ऐसे अर्थ आप इसको हिंदी में समझ लीजिएगा महर्षि पानी ने केवल इसका प्रवचन किया है इसको बताया है इनका खुद का उपज नहीं है ये जो व्याकरण है इसका व्याकरण का मूल तो ईश्वर है वेद है केवल उन्होंने संग्रह किया इकट्ठा करके बताया व्याकरण तो पहले से चला आ रहा है वेद काल से केवल इन्होंने बताया है इसका प्रवचन किया ऐसा समझ लीजिए इन्होंने संग्रह किया संग्रह करके उसको व्यवस्थित करके बताया सर्वत्र बिखरे हुए इन सबको इकट्ठा करके संग्रह करके व्यवस्थित करके सिस्टमेटिकली बुद्धिमत्ता पूर्वक एक जगह फिरोया इन्होंने इसलिए इसको प्रोक्त कहते हैं तेन अप्र प्रोक्तम तेन प्रोक्तम का जो सूत्र का अर्थ होगा तेना जो है तेन में तृतीय विभक्ति है तृतीय विभक्ति वाले शब्द से तृतीय विभक्ति वाले शब्द से प्रवचन किया इस अर्थ में तृतीय विभक्ति वाले शब्द से प्रवचन किया इस अर्थ में प्रत्यय होता है इकार और इं प्रत्यय तो तृतीय विभक्ति वाला जो शब्द होगा पानीनी ना प्रोक्तम पानीनी ना प्रोक्तम पानी ना प्रोक्तम तो पानी के द्वारा प्रवचन किया गया है उसको कहते हैं पाननीयम व्याकरणम स्वामी जी प्रत्यय थोड़ा बताएंगे ई और चाचा जा हां जी हां जी ई अप्रत्यय धन्यवाद जी तो जैसे पानी पानिना प्रोक्तम पाननीयम अपश आपिशलिना प्रोक्तम काशकृत् प्रोक्तम काशकृत्सन ऐसे तीन लोग ये तीनों गोत्रवाची शब्द हैं ये सब आप सब व्याकरण वाले हैं तो ये गोत्रवाची शब्द हैं और पणिन पनिन जो शब्द बनता है पनिन ये पण पन, व्यवहारे ऊंचा धातु है धातु पाठ में पण और नण व्यवहार अर्थ में और स्तुति अर्थ में यह धातु है जो पानिनी मुनि के जो पिताजी थे उनका नाम पनीना ऐसा था जो कि शब्द व्यवहार में बहुत कुशल थे इसलिए उनको पनीनाह कहते थे और उनका जो पुत्र है वो और उनका नाम रोशन कर दिया और विशेष कुशल बने इसलिए इनको पानीनी कहते हैं व्यवहार जो है इनका शब्दों का जो व्यवहार था बहुत अच्छा था नुले शब्द शुद्ध स्पष्ट जो वर्णोच्चरण शिक्षा में जितने गुण बताए वो सारे गुण गुणों से युक्त उचित बोलना सत्य बोलना यथार्थ बोलना जितना बोलना उतना ही बोलना ना अधिक बोलना ना कम बोलना जहां नहीं बोलना वहां शांत रहना जहां बोलना वहां बोलना, बोलना ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं ऐसे सभी व्यवहारों में शब्द व्यवहार में बहुत कुशल थे इसलिए उनका नाम पनिना था और उस पनिना के जो पुत्र हैं तस्पत्यम से पानिनी ऐसा बन गया और पानी पानी ना प्रोक्तम वहां पर छ होकर के पान नियम हो जाएगा ई प्रत्यय करके पानिनी बन जाएगा और छकार प्रत्यय करके पान नियम बनेगा तो पान नियम का मतलब व्याकरण हो गया पानिनी का अर्थ है पानिनी ऋषि हम आते हैं जिस ग्रंथ को आप पढ़ने जा रहे हैं उस ग्रंथ का ग्रंथ का नाम है प्रथमावृत्ति आपके सामने पुस्तक होगी जिस ग्रंथ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रथमावृत्ति और इस शब्द को लिख लीजिएगा प्रथमावृत्ति प्रथमावृत्ति तो प्रथमावृत्ति प्रथमा इस शब्द का अर्थ थोड़ा समझना है हमको इसमें क्या समास है समास को देखने से पता लगेगा तो प्रथमा च असौ आवृत्ति च प्रथमा प्रथमावृत्ति ऐसा बनेगा प्रथमा चा आवृत्ति ही प्रथमा आवृत्ति हा जी तो प्रथमा प्रथमावृत्ति ये कर्मधारे तत्पुर कर्मधारे तत्ष साम से प्रथम आवृत्ति प्रथमावृत्ति व्याकरण में ये प्रथम आवृत्ति है आवृत्ति कहते हैं दौरा ना करण को प्रथम बार हम दोहरा रहे हैं जी पनिनाकार दोनो, दोनों दोनों शब्द है पनिना भी है और पनिनी भी है धन्यवाद वैसे पनिना होता है और पानिनी और पानी ऐसा होता है पानिनी को पानी में ही कह सकते और पानी नह भी कह सकते अकारांत भी कह सकती इकारांत भी कह सकते पनिने अपतम अथवा नहीं, नहीं पनिना अपत्यम पानि पनिना तो पिता है और पानिमी और पानी नह ऐसा है पानिनी ऐसा है अपत्य कहते हैं संतान को अपत्य कहते हैं चाहे वो पुत्र संतानों हो या पुत्री संतान उनको अपत्य कहते अपत्य का मतलब संतान पणिन्य ऐसा होगा फिर पणिन से अपत्यम पानी कारांत यदि है तो पनिम पानीनी पुत्र ऐसा शब्द नहीं जोड़ते हैं अपत्ति कहते व्याकरण में अपत्य शब्द के साथ में है पुत्र ऐसा शब्द नहीं अपत्य का मतलब होता है वो पुत्र हो पुत्री हो सब ग्रहण हो जाते हैं ठीक है वहां अपत्य शब्द का प्रयोग है व्याकरण में आपत्त्य का मतलब संतान हाँ मैं प्रथमावृत्ति को लेकर के बोल रहा था कर्मधारे समाज है और जब आ, प्रथमा ये जो है ये स्त्रीलिंग में है और आवृत्ति ही ये भी स्त्रीलिंग में है समानाधिकरण तत्पुरुष है ये तो जहां कर्मधारे में आ, पूर्व पद यदि स्त्रीलिंग में है तो उसको पुलिंग के समान हो जाता है आप अष्टाध्याय के छठे अध्याय का तीसरा पद निकालिएगा छ तीन और तैतीसवां सूत्र देखिएगा तैतीसवां सूत्र छ तीन थर्टी थ्री स्त्रियाँवित सनाधिके स्त्रि प्रियादु ये सूत्र है स्त्रीया पुंवदाद अनु समिक मिला है पुस्तक में हाँ सो हाँ जी तो इससे पूर्व पद को जो है पुंवदभाव होता है तो प्रथमा जब समास बन जाता है तो प्रथम ऐसा हो जाएगा ंग के स्थान में पुल्लिंग हो जाता है प्रथमा को प्रथम हो जाएगा प्रथमा अकारांत आकारांत नहीं रहेगा ओम स्वामी जी छीन आगे क्या तैतीस थर्टी थ्री तैतीस हांजी हाँ जी स्त्र पूर्व स्त्रिया स्त्रिया भाषित पुंसका समानधिकरण स्त्रियां अपूरणीय प्रियादीशु ऐसा सूत्र है यह इस शब्द को प्रथमा शब्द को कहते हैं यह भाषित पुंसकाद शब्द है भाषित पुंसक शब्द है यानी एक ही अर्थ में विद्यमान है इसकी प्रवृत्ति निमित्त एक ही, ही है अर्थात यह शब्द जो है को भी कहता है और पुरुष को भी कहता है स्त्रीलिंग को भी कहने वाला है और पुल्लिंग को भी कहने वाला है प्रथमा शब्द जो है यह स्त्रीलिंग को भी कहता है और पुल्लिंग को भी कहता है दोनों की जो प्रवृत्ति है प्रवृत्ति का जो कारण एक ही होना चाहिए तो इसको भाषित पुंस्क शब्द कहते हैं समझिए प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति का मतलब हो? इसका जो अर्थ है ना इसका जो धर्म है जिस धर्म को लेकर के ये शब्द प्रवृत्त होता है उसी धर्म को कहने वाला होना चाहिए एक ही धर्म होना चाहिए दोनों का स्त्रीलिंग का और पुलिंग का एक ही धर्म को जैसे मनुष्यत्व को मनुष्यत्व धर्म है तो स्त्री में भी मनुष्यत्व धर्म है और पुरुष में भी मनुष्यत्व धर्म है जैसे बा, बा, बाला है बाला शब्द बालाहा बाल और बाला ऐ शब्दो को प्रवृत्ति है एकी कु बता बालो है सम लडका या लडकी दोनों में, में बालकपन् जो है दोनों में समान है। तो ऐसे मे सम्यो भाषित पुंस्क कते यानी तु ऐसे शब्दो समानाधिकरणष समास होता है, पूर्व पद में यदि स्त्री शब्द है तो उसको पुल्लिंग हो जाता है यानी वो पुल्लिंग में बदल जाता है तो प्रथमा को प्रथमा हो जाता है प्रथमा को प्रथमा ऐसा हो जाता है और आगे है आवृत्ति तो प्रथमा आवृत्ति तो आवृत्ति और प्रथमा दोनों के बीच में अका सवर्ण अका सवर्ण दीर्घा तो दीर्घ कर दीजिए तो प्रथमावृत्ति ऐसा बन जाए अगर कोई यह कहे नहीं इसमें प्रथमा और आवृत्ति नहीं है प्रथमा और वृत्ति वृत्ति का मतलब व्याख्यान है व्याख्या है प्रथम व्याख्यान अगर ऐसा कोई कहता है तो प्रथमा और वृत्ति तो प्रथमाश्चास वृत्तिश्चा ऐसा अगर कोई करता है तब यहां पर इसको पुल्लिंग होना चाहिए प्रथमा में फिर यह स्त्रीलिंग में कैसे है? समास होने के बाद प्रथमा में पुल्लिंग शब्द बनना चाहिए यह आपत्ति आएगी इसलिए इसमें यह आपत्ति को हटाना है इसलिए यहां पर वृत्ति ना करके आवृत्ति शब्द है राजेश जी समझ में आ रहा है आपको ओम भगवान हां तो कर्मधार समास जब होता है उसके बाद उस समस्त पद में यदि कोई पूर्व पद श्रीलिंग में होता है तो उसको पुल्लिंग होता है अब मैं आपके सामने दूसरा शब्द बोलता हूं द्वितीयावृत्ति वृत्ति जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद द्वितीय वृत्ति आपको पढ़ना है तो द्वितीया वृत्ति यह भी लिख लीजिएगा द्वितीयावृत्ति शब्द लिखिए द्वितीया वृत्ति अब द्वितीया दुणी वृत्ति में समास है कर्मधारे समास द्वितीया असौ द्वितीया असौ वृत्ति ही द्वितीयावृत्ति द्वितीया च असौ वृत्ति द्वितीयावृत्ति यहां भी कर्मधारे समास है यहां आवृत्ति भी जोड़ सकते हो और वृत्ति भी जोड़ सकते हो और वृत्ति जोड़ने पर भी यहां समस्या नहीं आएगी क्योंकि द्वितीय में स्त्रीलिंग शब्द है यह भी भाषित पुंस को शब्द है द्वितीय शब्द पर यहां पर इसको पुल्लिंग नहीं होगा द्वितीय समास जब होने हो जाएगा तो इसमें पुल्लिंग नहीं होगा क्यों नहीं होगा यहां पर आप छठादे के तीसरे पाद निकाल के रखा होगा आप देखिएगा स्त्रिया पुंव भाषित पुंस का अनुम इसके बाद में छत्तीसवें सूत्र है न कोपधाया देख रहे हैं न कोपधाया न को हाँ जी न कोपधाया और इस सूत्र में से ना की अनुवृत्ति आगे के सूत्रों में जा रही है इस छत्तीसवें सूत्र में जो नकार है इसकी इसकी अनुवृत्ति इसकी अनुवृत्ति आगे के सूत्रों में जा रही यानी नकार आगे के सूत्रों में जुड़ता जाएगा कुछ सूत्रों तक तो न कोपध्या के बाद में है संज्ञा पूर न्योश्च देख रहे हैं संज्ञा पूरण्योश्च एक सूत्र है यह सूत्र कहता है संज्ञावा की शब्द और पूरण प्रत्यांत शब्द यदि पूर्व पद में हो तो ऐसे शब्दों को पुल्यू ऐसे नहीं नहीं। शब्दों को पुल्यू आप में से कोई बीच बीच में म्यूट नहीं खोलिएगा व्यवधान हो रहा है संज्ञा पूरण्योश्चा यह सूत्र यह कहता है संज्ञावाची शब्द और पूरण प्रत्यांत शब्द यदि कर्मधार्य समास में पूर्व पद में होते हैं उस स्थिति में उनको पुल्लिंग नहीं होता है उसको कहते हैं पुंवदभाव पुंवदभाव का मतलब पुल्लिंग नहीं होता है संजयवाची शब्द हो या पूर्ण प्रत्यांक शब्द हो? तो द्वितीय वृत्ति में द्वितीय शब्द जो है यह पूर्ण प्रत्यांक है प्रत्यय है इसमें इसको पूरण प्रत्यय द्वितीय का मतलब है दूसरी तृतीय का मतलब तीसरी एक तो संख्यावाची शब्द होते हैं उसके बाद पूरण प्रत्यांक कहते हैं उसको पूर्ण पूर्ण करता है दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जब ऐसा शब्द बोलते हैं तो आपने को में पूरण प्रत्यांत शब्दों को पढ़ा था तो यहां संज्ञा पूरण में द्वितीय में पूरन प्रत्यांत है पूर्व पद में इसलिए इसको पुल्लिंग नहीं होगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग ही रहेगा इसलिए द्वितीयावृत्ति यहां दिक्कत नहीं आएगी और संजयवाची शब्द यदि पूर्व में हो तो वो कैसे बनेगा उसका एक उदाहरण लिखवाता हूं मैं आपको चासो भारिया गुप्त गुप्ता भार्य लिख लिजे उदाह गुप्ता चौ भुप्ता भार्य स्वामीजी भार्यः या भार्याः भार्यः पुल्लिङ्गे भार्यः भार्य का मतलब ये पुल्लिंग अंत पुल, में जाके पुल्लिंग बनेगा यानी किसी पुरुष के लिए कहा जा रहा है गुप्ता भार्य का मतलब गुप्ता चा भारियों गुप्ता भार्य विसर्ग अस्थि हाँ विसर्ग यानी जिनकी भार्य भारिया जब गुप्त है ओम हाँ जी हाँ स्वामी जी जी स्वामी जी ये प्रथमा में पूर्ण प्रत्यय नहीं है प्रथमा में पूर्ण प्रत्यय नहीं है जैसे दूसरी तीसरी पहली भी तो होता है पहली भी होता है आप कौन पूछ रहे श्रद्धा हाँ श्रद्धा जी वो पहली है लेकिन उसमें पूर्ण प्रत्यय नहीं है प्रथमा में औनादि प्रत्यय है ना तल ककार से युक्त है, है प्रत्यय है तो पूरण प्रत्यय नहीं है इसलिए वहां पर कु नहीं, नहीं क्या कहते हैं निषेध नहीं होता है कुंवध भाव का निषेध नहीं होता है प्रथमा को छोड़ करके फिर द्वितीय तृतीय आगे का है सारे यद्यपि पूर्ण अर्थ तो ही कहता है लेकिन पूरण प्रत्ययों में ये नहीं आया अब यहां पूरण प्रत्ययों को देखेंगे तो वहां पर नहीं है पूरण प्रत्यय क्या है पूरण प्रत्यय जो है पूर्ण करने वाले होते हैं जैसे कि संख्या को पूर्ण करते हैं पहली दूसरी तीसरी ये संख्या को पूर्ण करते हैं ना यहां द्वितीय कौन सा है स्वामी जी प्रत्यय वो पूरा तीय प्रत्यय है तीय हाँ तीय प्रत्यय है पूरण प्रत्यय वाले आप अगर देखना चाहते हैं तो चौथे अध्याय में जाकर के देखना पड़ेगा आपको त्रेसत्र ये जहां पर है ना ये त्रेसत्रया कौन बताएंगे पदमा जी ये कहां पर है चौथे अध्याय में अप धार उतन संख्या तृतीय त्रयस्त्रोस्त्र छठाध्यायी में है। पांच दो ये। ना जी है है वहां पर तो मैं त्रेस्त्र ये तो निषेध करने वाला बताया मैंने पूरण प्रत्यय जहां से होते ना वो आपको बताना था संख्या या अवयव तयप यहां से चलिए आप कि संख्या परिमाने डी थी संख्या तयप, इत्रीप्या। तयप। तो देखिए संख्या अवय तयप प्रत्यय है और ऐसे ही यहां पर यह द्वेस्तीय में तीय प्रत्यय है वन वूत्र है द्वेस्तीय द्वी से तीय प्रत्यय होता है त्रे संप्रसारण यहां त्रे संप्रसारण से तीय प्रत्यय होता है तो यहां पर थुक ती थ और ऐसे डट मट यह सब प्रत्यय पूरण प्रत्यय वाले कहते हैं कह, कहलाते हैं इनको पूरण प्रत्यय कहते हैं तो प्रथमा में पूर्ण प्रत्यय नहीं कोई भी यहाँ पर इसलिए वहां पर कुम्भ भाव का निषेध नहीं होगा ओम स्वामी जी प्रथमा पूर्ण प्रत्यय क्यों नहीं है, समझ है। आपकी आवाज कट रही है क्यों नहीं है तो पहली प्रथमा ओम स्वामी हाँ अर्थ तो अर्थ तो पहली अर्थ तो पूरा हो रहा है लेकिन प्रत्ययों में प्रत्ययों में नहीं है पूर्ण प्रत्ययों में नहीं है वो नहीं आया पर अर्थ दे रहा है कहा जी पूरण प्रत्यय कहां से शुरू है स्वामी जी एक बार फिर से बता दीजिए पूरण प्रत्यय कहां से शुरू है पांच दो निकालिए पांच दो में पांच दो में बयालीस संख्या अवयव तयप यहां से आप देखिएगा संख्या अवयवे अवय तयप से लेकर के है आगे संख्या अवय तयप से लेकर के बयालीसवा सूत्र देखिएगा जी स्वामी जी देखा तो यहां से यहां से प्रारंभ होते हैं और आगे तक जा रहे हैं फिफ्टी फाइव स्वामी जी हाजी फिफ्टी फाइव त्रे है संप्रसारण अंश नहीं उसके आगे भी है ना देश त्रे संप्रसारण यहां तक है बहुपूर्ण संघर्ष तिथुक ये भी है वतोरी थुक है द्वेष्टी यहां त्रे संप्रसारण तक है स्वामी जी इधर यहां पूर्ण प्रत्यय ऐसे कोई संकेत संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है स्वामी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल वैसे आगे भी है विंशत्यादिभ्य दतमातर सियाम यह छप्पन में भी है दस वी तो पूर्ण अर्थ नहीं है तस्य पूरणे ये तस्य पूर्ण डट है अड़तालीसवां सूत्र तस् पूर्ण डठ अड़तालीसवां सूत्र देखिएगा यह तस्य पूरण से यहां से चल रहा है और यह 58 सूत्र तक जा रहा है षष्टियादेश असंख्यादे यहां तक पूरण प्रत्ययों का प्रकरण चलेगा तस्य पूर्ण डट अड़तालीसवें सूत्र से लेकर के 58 सूत्र तक इसका जाएगा पूरण अर्थ तो ये आ, हो गया आपका पूरण अर्थ वाला स्वामी जी 55 तक है ना स्वामी जी नहीं, नहीं। उसके उसके आगे है ना आ, आ, 56 भी है ना स्वामी जी डट का, का तो फिफ्टी थ्री तक है डट का तो अनुवृत्ति फिफ्टी थ्री तक है बाकी दूसरे प्रत्यय है ना आगे और प्रत्यय है ना सम प्रत्यय है डट प्रत्यय है ऐसे अलग अलग प्रत्यय है यह फिफ्टी तक जाएगा पूर्ण अर्थ पूरण अर्थ जो है वह फिफ्टी एट तक जाएगा हां तो, तो हम समाज पर देख रहे थे प्रथमावृत्ति में कुंवदभाव होता है और द्वितीय में भाव नहीं होता है तो इसलिए द्वितीय वैसा का वैसा रहेगा तो दूसरी आवृत्ति का हो या दूसरा व्याख्यान का गये? दोनों चल सकते हैं और आवृत्ति का अर्थ व्याख्यान भी होता है और दोहराना भी अर्थ होता है बहुत सारे अर्थ होते हैं आवृत्ति का अर्थ दोहराना होता है जो रूढ़ अर्थ चलता है आवृत्ति का मतलब दोहराना रिविजन करना जिसको आप बोलते हैं तो दौराणार्थ भी होता है व्याख्यानार्थ भी होता है व्याख्या अर्थ भी होता है ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं तो द्वितीय वृत्ति प्रथमावृत्ति इन सब में कर्मधारे समास है ऐसे अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रथमावृत्ति ही तो प्रथम आवृत्ति है वही आवृत्ति है वही प्रथम है कर्मधार तो पहली आवृत्ति प्रथम आवृत्ति आप पढ़ने जा रहे हैं प्रथम व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं जानने जा रहे हैं प्रथम, प्रथम व्याख्या व्याकरण की प्रथम व्याख्या आप पढ़ने जा रहे हैं तो आइए आपने पानिनी के बारे में जाना व्याकरण के बारे में जाना और पाननीयम व्याकरणम भी आपने जान लिया प्रथमावृत्ति शब्द का अर्थ भी आपने जान लिया है अब प्रारंभ करते हैं प्रथमावृत्ति को पुस्तक आप निकालिए प्रथमावृत्ति आपके सामने है इसमें जो भूमिका लिखी हुई है वो सारी भूमिका पढ़ लीजिएगा जितनी भूमिका लिखी हुई है वो सारी भूमिका आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रथमावृत्ति हम प्रारंभ कर रहे हैं अथ शब्दाशासनम पुस्तक देखिएगा अथ शब्दाशासन ओ अथ शब्दाशासनम अथ अव्यय पदम हाँ जी हाँ भूमिका तो पड़ली पर वो जो प्रथन संस्कृति अस्त जी, जी वो उसकी हिंदी रूपांतरण भी दिया ना संस्कृत का हिंदी में रूपांतरण भी कर दिया ना आगे ठीक है हाँ वो हिंदी रूपांतरण पढ़ सकते हैं आप क्योंकि इसको इसको कोई पढ़ाने का कोई तात्पर्य नहीं है वो अपने आप समझ सकते हैं आप तो मैं बोल रहा था अथ शब्दानुशासनम पुस्तक में देखिएगा आप अथ अव्यय पदम व्याख्याकार जो है यहां पर सूत्र को पृथक करके समझाते हैं पहले विभक्तियां बताते हैं यदि समास है तो समास को बताते हैं फिर उसके बाद अर्थ बताते हैं अथ अव्यय पदम अथ शब्द जो है अव्यय पद है शब्दानुशासनम एक एक है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और समास है यहां पर शब्दा अनुशासनम शब्दानुशासनम शब्दाम अनुशासनम शब्दानुशासनम सेष्ठी तत्पुरुष समासि तत्पुरुष समास और इसमें सृष्टि क्यों हुई है उसको समझा रहे हैं अत्र कर्मणी सिष्टि कर्म को बताने के लिए सृष्टि विभक्ति आई है कर्म को बताने के लिए सृष्टि विभक्ति आती है यह अर्थ तो कर्म है लेकिन विभक्ति जो है सृष्टि विभक्ति कर्ता में और कर्म में सृष्टि विभक्ति होती है आपने चना अनुवाद में भी पढ़ लिया था इस प्रसंग को कर्ता में और कर्म में षष्टि विभक्ति होती है याद आ रहा है आपको कर्तिकर्मनोकृति एक सूत्र है दूसरे अध्याय में निकालिए दूसरा अध्याय निकालिए दूसरे अध्याय का तीसरा पाप और पैंसठवां सूत्र कर्तिकर्मणो कृति निकाला है कर्तिकर्मनोकृति यह आपको पढ़ाया गया था अनुवाद में आप सब लोगों को पढ़ाया था मेरे को याद है कर्तिकर्मणोकृति यह कैसा है स्वामी जी संख्या क्या है दो तीन पैंसठ टू टू थ्री सिक्सटी फाइव कर्तिकर्मनों में सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है और कृति में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और पीछे से श्रेष्ठी विभक्ति की अनुवृत्ति आ रही है तो यह कहता है कृत प्रत्यय के परे रहते कर्ता और कर्म में शेष्ठी विभक्ति होती है इसका यह अर्थ है सूत्र को देखिए सूत्र के अनुसार अर्थ समझ लीजिएगा कर्तिकर्मणो हो यह सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है और कृति जो है सप्तमी विभक्ति के एक वचन है तो कृति परत कृत प्रत्यय के परे रहते कर्ता और कर्म में सृष्टि विभक्ति होती है तो कर्ता में ष्टि विभक्त जैसे भवत शाइका भवतः शाइिका यानी भवत आसनम भवत आसनम यह आपको सरल समझ में आपका आसन तो यहां शाहीिका आसनम में ये सब कृत प्रत्यय है शाई में कृत प्रत्यय है आसनम में कृत प्रत्यय है तो बहुत सारे कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय उनको कहते हैं जो तिंग से भिन्न जो होते हैं वो कृत कहलाता है यानी पठती पठंती ये जो क्रियापद है इन इन क्रियापदों से भिन्न जितने भी होते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं तीसरे अध्याय में कृत प्रत्यय होते हैं यह समझ लीजिएगा तीसरे अध्याय में कृत प्रत्यय होते हैं इनको कृत प्रत्यय कहते हैं इनका नाम है संज्ञा है कृत प्रत्यय के योग में यहां पर कर्ता और कर्म में शिष्टि विभक्ति हुई और कर्म में कर्म में जो है जैसे अपाम सृष्टा अपाम सृष्टा पुराम भेदता वज्र से भरता ये कर्म में है सृष्टि अपाम सृष्टा यानी जलों को बनाने वाला पूराम भेदता पुर को भेदने वाला वज्रस्य भरता वज्रो धारणे हि शब्दानां अनुशासनम् शब्दानुशासनम् शब्दो अनुशासितवा शास्त्र ये करने वाला यह जो व्याकरण शास्त्र है यह शब्दों को अनुशासित करता है शब्दों को व्यवस्थित करता है शब्दों को शब्दों का उपदेश करता है, है तो कर्म है लेकिन कर्म में ष्टी विभक्ति हो गई शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम अनुशासनम में क्या है अनुपूर्वक धातु है शास् धातु है अपूर्व शास्तु अशिष्य उपदिश्य अशिष्यते अशासन तो अनुशासनम में शासनम जो है शासनम इसमें लुट प्रत्यय है कृत प्रत्यय है अनुपूर्वक शास धातु है और ल्युट प्रत्यय हो गया अनुशासनम तो कृत प्रत्यय के परे रहते यानी कृत प्रत्यांत शब्द के परे रहते कर्म में ष्ठी विभक्ति हो गई शब्दानाम अनुशासनम अगर ष्ठी नहीं होता है तो शब्दान ऐसा होता विभक्ति का बहुवचन होता है शब्दान रामान जैसे होता है तो शब्दान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होना था लेकिन यहां पर इस सूत्र के कारण से यहां सृष्टि विभक्ति हो गई इसको कहते हैं कर्म में शिष्टि आपने न्याय दर्शन पढ़ा है वहां पर भी जो सोलह पदार्थों की चर्चा हुए, उस सूत्र में भी आपने पढ़ा था कर्म में सृष्टि है यहां पर जो सोलह पदार्थों को गिना या है सोलह पदार्थों को गिने तत्वजान निश्रेयसम तत्वजान नाम निश्रेयसम अंत में आपने पढ़ा था वहां तत्व जाना नाम वहां पर भी कर्म्य सृष्टि है वहां भी ये बात समझाई थी आप लोगों को याद हो आप लोगों कर्म में सृष्टि अथ योगाशास यहां पर भी योगाशासनम योग से अनुशासनम वहां पर भी अनुशासनम शब्द है वहां पर भी कर्म में सृष्टि है ऐसे बहुत जगह आपको कर्म में सृष्टि विभक्ति दिखाई देगी और कर्ता में भी सृष्टि विभक्ति दिखाई देगी कृत प्रत्यय योग हो तो कर्म में सृष्टि और कर्ता में भी सृष्टि हो जाती है अब अथ शब्द को देखिएगा अथ शब्द अथशब्द जो है इसके बहुत सारे अर्थ हैं मैंने आपको बताया था योगदर्शन पढ़ाते समय आपको याद हो शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं बहुत सारे का मतलब छह अर्थ हैं इसके अब दोबारा लिखना चाहे लिखिएगा ताकि आप याद रखें मंगलार्थे अन आरंभाे का मंगलार्थे अन आरंभाे काश् अर्थे अथे ये छे अर्थें मंगलार्थ अनंतरार है अनंतरार्थ है आरंभार्थ है अर्थे अर्थ है प्रश्न अर्थ है अधिकार्थ ऐसे छह अर्थ है इस कार्य नहीं समझ रहे हैं कैसे लिखना है का तकार सकार नकार यकार एक और रेख का आधतकार आधा सकार आध नकार एक के ऊपर एक ही मात्रा और एक के ऊपर रेप कार्सम्य हाँ राजेश जी ने लिखा है मंगलार्थे अनंतरार्थ आरंभार्थे कार्त्म्यार्थे आर प्रश्नार्थ एक छूट गया प्रश्नार्थ प्रश्नार्थे मंगलार्थ का मतलब मंगलाचरण शुभ जहां शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है तो वहां मंगलार्थ कहते हैं इसको मंगलार्थ अगर मैं कहूं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अब शुभ कार्य करने जा रहे हैं ब्रह्म की जिज्ञासा करने जा रहे हैं ब्रह्म को समझने जा रहे हैं तो अथा तो ब्रह्म ये मंगलार्थ में है और अनंतर अर्थ अनंतर का मतलब पश्चात अनंतर का अर्थ होता है बाद में पश्चात वेदमाधित्य अथ धर्म जिज्ञासितव्य वेदमाधित्य अथ धर्मो जिज्ञासितव्य वेद पढ़ करके धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए वेद पढ़ने के बाद धर्म को समझना चाहिए धर्म इतना सरल नहीं है वेद समझ वेद पढ़ेंगे तभी धर्म पूरी पूरी तरह समझ में आता है तो वेद, धम, वेदम वेदम अधिक्य अथ धर्मो जिज्ञासितव्य यह ये अनंतर अर्थ को कहता है बाद वाला यानी पहले वेद पढ़ो उसके बाद धर्म को जानो मुझे अंतिम पदम क्यों तत्र वेदम अधिक्य अथ धर्मो जिज्ञासितव्य वेद, वेदम अधीत्य अथ धर्मो जिज्ञासितव्या वेद पढ़ के उसके बाद में धर्म को जानना चाहिए अथ अध्येतव्यम अथ अध्येतव्यम व्याकरणम अथ अध्येतव्यम व्याकरणम यह प्रारंभ को बताता है अथ अध्येतव्यम व्याकरण अब हम व्याकरण पढ़ते हैं यह आरंभ को कहता है रेणु जी वक्तुं वक्तुम समर्था अथ न समर्था वक्तुम वक्तु समर्था अथ न समर्था मैं प्रश्न कर रहा हूं प्रश्न के अर्थ में अथ शब्द मेरा प्रश्न वक्तुम समर्था अथ न समर्था क्या रीत आप बताने में समर्थ हो अथवा नहीं यह प्रश्न के अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग हो रहा है वक्तुम समर्था अथ न समर्था भवती भवती वक्तुम समर्था अथ न समर्था तो यहां प्रश्न के अर्थ में क्या आप बताने में समर्थ हो अथवा नहीं हो यह प्रश्न किया जा रहा है प्रश्न के अर्थ में अथ शब्द है अथ अथ व्याकरणम ब्रूमा मैं ये कहूं अथ व्याकरण ब्रूम मैं संपूर्ण व्याकरण को पढ़ाऊंगा यह पढ़ाता हूं अथ व्याकरण ब्रूम यह कार्त् अर्थ को बताएगा संपूर्ण कार्त्नी का संपूर्ण अथ व्याकरणम ब्रूम हम संपूर्ण व्याकरण पढ़ाते हैं यह बताते हैं अब अंतिम पद है अधिकार अर्थ में अधिकार अथ योगानुशासनम अथ योगानुशासनम यह अधिकार को बताता है यानी योग का अधिकार योग का क्षेत्र योग का दहरा अब जो कुछ भी बताया जाएगा योग के विषय में बताया जाएगा ऐसे ही अथ शब्दानुशासनम अब जो भी बताया जाएगा वो व्याकरण के विषय में बताया जाएगा यह अधिकार को बताता है तो अथ शब्दानुशासनम यहां अथ जो शब्द का प्रयोग हुआ है व्याकरण में यह अधिकार को बताने के लिए है इसलिए भाष्यकार लिख रहे हैं पुस्तक में देखिएगा अथ इति अयम अधिकार्थ प्रयुजते भाष्य में देखिए संस्कृत में लिखा हुआ है आपके सामने पुस्तक है अर्थ अर्थ बताते हुए लिखते हैं भाष्यकार अथ इति अयम अधिकार्थ प्रयुज्य जो अथ शब्द है यह अधिकार को बताने के लिए प्रयोग किया गया है सूत्र अथ शब्द है अधिकार को बताने के लिए प्रयोग किया गया है और शब्दानुशासनम का क्या अर्थ है तो कह रहे हैं व्याकरण शास्त्रम एवं शब्दानुशासनम शब्दानुशासनम अर्थात व्याकरण शास्त्र तो इसका अर्थ यह होगा व्याकरण शास्त्र का अधिकार प्रारंभ होता है इसलिए अंत में लिखा है आरभ्यते आरभ्यथ व्याकरण शास्त्र का अधिकार प्रारंभ होता है यह है अथ शब्दानुशासनम सूत्र का अर्थ इसका भाषार्थ लिखा है भाष्यकार ने इस सूत्र में अथ शब्द अधिकार के लिए है यहां से लौकिक लोक में प्रयुक्त तथा वैदिक वेद में प्रयुक्त शब्दों का अनुशासन यानी उपदेश अर्थात व्याकरण का आरंभ करते हैं यहां से व्याकरण शास्त्र का अधिकार चलता है ऐसा समझना चाहिए जो अंत में लिखा है ना यहां से व्याकरण शास्त्र का अधिकार चलता है यानी व्याकरण शास्त्र का ही अधिकार चलेगा अंत तक व्याकरण से रहित व्याकरण से अतिरिक्त और कोई बात नहीं चलेगी व्याकरण का ही अधिकार है तो व्याकरण के बारे में ही बताया जाएगा हां जी अब आप में से जिस किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं एक सूत्र हो गया आपका पहला सूत्र स्वामी जी अधिकार मतलब अधिकार का मतलब होता है क्षेत्र मैं आपसे पूछू जी आप आ, आ, आप, आप कहाँ रहते हैं मैसूर में रहते हैं ना हाँ जी तो मैं आपसे कहता हूं जी हम लोग आ रहे हैं सब लोग आप हमारी भोजन की व्यवस्था कीजिएगा तो आप क्या कहेंगे ये मेरे अधिकार में नहीं है ये हमारे प्रधान उनके अधिकार में है मैं तो एक दो तीन चार लोगों का कर सकता हूं सब लोगों का नहीं कर सकता हूँ ये मेरा क्षेत्र नहीं है मेरा अंडर नहीं है अंडर समझते हो आप आ आ ये मेरे अंडर में नहीं है आपको प्रधान या मंत्री होंगे बात करेंगे तो जो व्यवस्था कर सकते हैं बेंगलोर में आर्य समाज में घर है अच्छा लिया बेंगलोर आर्य समाज की बात करिए एक ही बात है समझ रहे है मेरी बात को आ, समझ गए तो मेरे अंडर में नहीं यानी मेरे अधिकार में नहीं है जो मेरे अधिकार में है वो ये है मैं हवन करूंगा या मैं ये करूंगा जो जो आप कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र में है जिसके राइट्स आपके हाथ में है वही आप कर सकते हैं जो नहीं है वो आप नहीं कर सकते यानी आपके क्षेत्र में आपके अधिकार में नहीं ये अधिकार इसको कहते हैं अधिकार पकड़ में आ रहा अधिकार का अभिप्राय समझ रहे हैं आप मतलब इट इज नॉट अंडर माई जुरशन हां जी हां जी जो जो आपके अंडर होगा वही काम आप करेंगे आपके अंडर में नहीं है वो आप उधर नहीं जा सकते तो यहां व्याकरण का का अधिकार है तो शब्दों का अधिकार है यहां तो शब्दों से अतिरिक्त और कोई बात नहीं करेगा ये शास्त्र समझ गए ये ये शब्द शब्दों के बारे में बताएगा धातु क्या है प्रत्यय क्या है समास क्या है हा? विभक्ति क्या है उपसर्ग क्या है इसमें यहां पर मुख्य रूप से चार बातें चलेंगी आख्यात नाम रूप धातु रूप आख्यात और उपसर्ग ये चार चीजें हैं मुख्य रूप से यहां पर मैंने क्या बताया आख्यात यानी क्रियापद आख्यात का अर्थ होता है क्रियापद ये जो शाशास्त्रीय क्रियापदों की चर्चा करता है नामूप बता य शब्दो बता ग्राम जिने भी नामरूप नामो को बताता है य उपसर्ग को बताता है या अव बता औी के अंदर समास, वो ये सब कुछ आ स इन्हीं चारों के अंदर सब कुछ आ जाता है तो इन्हीं के बारे में यह चर्चा करता है इन्हीं का अधिकार है यहां पर इन्हीं का अधिकार चलेगा हां जी और किसी कुछ पूछना है पहले सूत्र में अब आप लोगों को तैयारी करनी होगी ओम स्वामी जी हाँ जी समी डट मट ये क्या होते हैं ये सब प्रत्यय कहलाते हैं प्रत्यय ये कहाँ से होंगे ये सब अष्टाध्यायी सूत्रों में है अष्टाध्याय सूत्रों में यानी शब्द ऐसा है आप ये समझ लीजिए कोई शब्द है अब उस शब्द कैसे बना है या शब्द में क्या धातु प्रत्यय है मैं ए, ए, मैं आपके सामने रखू कि आपका मकान का चीरपाड़ करता हूं मैं तो क्या निकलेंगे ईटे निकलेंगे ईंटे निकले, निकलेंगे सीमेंट निकलेगा स्तरिए निकलेंगे उसको मैं चीरपाड़ करके देखेंगे देखूंगा तो क्या क्या निकल सकते हैं वो आप निकाल के रख दोगे वहां पर तो ऐसे ही किसी शब्द में क्या क्या है तो उनको हम निकाल रहे हैं तो आप वह ईट बोल रहे हो यहां यानी ये रॉ मेटीरियल हो गया ना मकान का तो जो रॉ मेटीरियल है उसको धातु समझ लीजिएगा इंज है ना सबसे ज्यादा अधिक हां तो वो धातु समझ लीजिएगा और जो शेरिये है वो प्रत्यय समझ लीजिएगा ऐसा इस तरह का समझ लीजिएगा हाँ जी तो इसको आ... हा बोली आप क्या कहना चाहते हैं? एक जो अभी आपने ये बताया कि वो का, वो का जो सूत्र हैं आपने बता अडतासावन ती जि तुमे पढेगे तु समज मे हा क्या प्रसङ्गी तुस केप मे बताया पूर प्रत्यय रे रेफरन्स क अगर पूछा पूरा प्रत्यय कहां पर है तो यहां पर है और स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग कहां हुआ तो यहाँ पर हुआ है वो बता दिया था ऐसा समास, कहां से हुआ तो यहां से होगा समास। ऐसा। नाम कहाँ धरे रहेंगे नाम जो रखते हैं बहुत सारे नाम रखते हैं गुण है वृद्धि है ऐसे नाम रखे हैं तो वो नाम किस प्रसंग में किस प्रकरण में नाम रखे हैं तो वो प्रकरण आ जाएगा आपके सामने ऐसा हाँ जी और को समझ में आ जाएगा ये हाँ आ जाएगा आ जाएगा ऐसा है ओखली में क्या कहते हैं ओखलीसल है, आ जाएगा ऐसा है ये आपका तो शुरुआत है देखिए आप जितने भी पढ़ रहे हैं आप में से कोई ऐसा नहीं है जो आ, क्या कहते हैं जो बहुत पहले सब पढ़ रखते हो ऐसा नहीं है कोई इतना अंदर है कोई एक दिन पहले पढ़े हुए हैं एक दिन बाद में हम पढ़ रहे हैं ऐसा समझिए कोई एक दिन पहले पढ़ा हुआ है आज हम पढ़ रहे समझ लीजिएगा क्योंकि बिना बताए बिना सिखाए किसी को कुछ नहीं आ सकता ये तो आप समझते ही है समझते है ना तो आज जो आप जानते हैं तो आपको किसी ने बताया तभी तो जानते हैं पहले बताया किसी को बाद में बताया जा रहा है बस इतना अंतर है इसलिए कोई घबराने की बात नहीं <laughs> और बताने पर ही समझ में आता है नहीं बताएंगे तो नहीं आएगा इसलिए आप यह मत समझना है कि समझ में नहीं आएगा आज तक जितना आपने समझ लिया वो बताने पर ही समझ लिया नहीं बता तो नहीं समझ सकते जी सुनिए इसलिए आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करिए सब समझ में आएगा बस केवल रुचि उत्पन्न करना हाँ जी आप रुचि उत्पन्न करिएगा तो अपने आप समझ आएगा। तो एक बार में आएगा वो जो रचना कौमुदी है उसके सारे वो रूप वगैरह भी याद करूं कुछ नहीं करना उनको याद उसको देखना मत उस रचना अनुवाद कौमुदी अच्छा अच्छा आ, वो वो आपके लिए अभी पहली कक्षा के इल, आ, क्या कहते प्ले स्कूल वाला सिलेबस हो गया आपके लिए हां जी आ, अब तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे जी है जी सेक धीरे धीरे स आग स्वामी जी धन्यवादीसार अवय उपसर्ग निपाय अवय है ने निपात का पर्याय बता निपात एक अलग होता है वैसे निपात भी कह सकते हैं अव्यय उसको कहते हैं जिसका जो हमेशा एक जैसा होते हैं जो चेंज नहीं होते जो बदलाव जिसमें नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं उपसर्ग में बदलाव होता है नामों में बदलाव होता है आख्यात में बदलाव होता है चार बातें बताई ना नाम आख्यात उपसर्ग और अव्यय इन चारों में से अव्यय एक है जिसमें बदलाव नहीं होता बाकी सब में बदलाव होता रहता है परिवर्तन होता रहता है तो अव्यय उसको कहते जिसमें बदलाव नहीं होता न वेदी इति अव्यय जिसमें बदलाव नहीं होता है आख्यात ये है ना का मतलब क्रियापद तिंग कहते हैं और नाम कहते हैं आख्यातिक को तिघंत कहते हैं नाम को सुबंत कहते हैं अव्य तो अव्य है और उपसर, उपसर से है ऐसा है ये ये प्रत्ययों के नाम है ना अच्छा जो क्रियापद बनते हैं जो नामपद बनते हैं इसमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन प्रत्ययों को कहते हैं दूसरा स्वयंशाली हाँ जी पहले राम मोहन जी का हो जाए हाँ जी स्वामी जी अत शब्द से आपने छह अर्थ बताए हैं जी जैसा मंगल आचरण तो सभी में हो जाएगा ना स्वामी जी इसके अलावा अधिकार से अलावा वो तो आपकी विवक्षा के ऊपर है ना आप किस विवक्षा में उस अर्थ को ले रहे हैं सारे अर्थ एक जगह नहीं ले सकते आप अगर आप प्रश्नार्थ में लिया है तो उसको मंगलार्थ नहीं ले सकते और संपूर्णता को बताने के लिए लिया तो फिर उसको आप मंगलार्थ नहीं ले सकते आप अधिकार के लिए अर्थ लिया है तो फिर आप मंगलार्थ नहीं ले सकते एक ही लेना है आपको अधिकार भी हो सकता है और मंगलाचरण भी हो सकता है नहीं एक समय एक ही अर्थ लेंगे आप दो अर्थ नहीं ले सकते भिन्न प्रसंग में भिन्न अर्थ ले लीजिएगा छो अर्थ ले लीजियेगा अलग अलग प्रसंगों में एक ही विषय में एक ही समय में दो अर्थ नहीं ले सकते ना ऐसा नियम है नहीं अगर भिन्न भिन्न प्रसंग में आप ले लें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है यानी आप यह कहो एक बार मंगलार्थ ले लेंगे और एक बार अधिकार अर्थ ले लेंगे अगर ऐसा जहां कहीं हो तो ले सकते हो उसमें लेकिन एक ही समय दोनों नहीं ले सकते ठीक है यहां या मङ्गलारा मुख्य न या मङ्गलार मङ्गलार मङ्गलार बता हा मङ्गलारी ठीकर्ध भे लिजेगा आरम्भ अर्थे गो आपत् न जगलारे तु मङ्गलार उसी समय अधिकार अर्थ नहीं लेंगे फिर दो बार आप जब लेंगे तब अधिकार अर्थ लेंगे फिर तीसरी बार जब आ, तीसरी बार लेंगे तब आरंभ अर्थ को लेंगे ऐसा पर एक अर्थ हमने ले लिया उसका प्रयोजन पूरा हो गया जब एक बार प्रयोजन पूरा हो जाता है तो उसका महत्व नहीं रहता इसलिए एक परस्थ, एक परिस्थिति में एक अर्थम लेकर के आगे बढ़ते हैं ऐसा है ठीक है जी हाँ जी हां बोलिएगा निपात क्या होते हैं निपात का अर्थ होता है? ऐसा निपात का अर्थ ये होता है जो धातु प्रत्यय के माध्यम से लिखता जो जो नहीं है हमको या बनता नहीं है यूं समझ लीजिए कोई शब्द धातु प्रत्यय से नहीं बनता है तो उसको निपात कहते हैं मतलब उस तरह बना देते हैं मतलब प्रक्रिया से वो शब्द जो प्रक्रिया से शब्द बनता है वो उसको व्युत्पत्ति कहते हैं यानी उसको वैसा बनाया जाता है और जो प्रक्रिया का मतलब है सूत्र सूत्र के माध्यम से नियम के माध्यम से जो शब्द बनता है उसको प्रक्रिया से बना हुआ शब्द कहते हैं नियम से बन रहा है और जहां नियम से नहीं बनता है फिर वहां पर उसको वैसा बना दिया जाता है उसको निपात कहते यानी वो वैसा अर्थ वहां पर डालना मतलब जो नियम से अर्थ नहीं डाला जाता है उसको निपात कहते हैं निपात का मतलब है डालना वो अर्थ को वहां फिट बिठाना वो नियम से नहीं बैठता है तो उसको निपात कहते हैं यानी ऊपर से उसको हम डालते हैं वहां पर हम का मतलब ऋषियों ने डाला है हम नहीं डाल सकते ऋषियों ने डाला है। ऐसा क्योंकि आगे पढ़ेंगे व्याकरण में यहीं पर बहुत सारे सूत्र आएंगे और उन सूत्रों में जो उदाहरण आएंगे उदाहरणों में निपात से यह शब्द बना है ऐसा आएगा जब वो आएगा तो वहां आपको स्पष्ट करेंगे अभी तो इतना समझ लीजिएगा जो नियम से जो शब्द नहीं बनता है उसको वहां पर उस तरह बिना नियम के उस शब्द के अर्थ को वैसा बना देते हैं उसको निपात के तो इसको पर आ, हाँ आम, हाँ। एक एक जी जैसे ये मैंने अष्टाध्यायी मूल पाठ कहा था उन्होंने अष्टाध्यायी सूत्र पाठ दिया है वो बोले यही मूल पाठ होता है तो यही है क्या आ, तो सूत्र पाठ मूल पाठ एक ही बात है एक ही बात है हाँ अष्टाध्यायी सूत्र पाठ ये रामलाल से आपने लिया होगा ना हाँ जी हां जी हाँ तो वही एक ही बात है मूल पाठ का मतलब अष्टाध्यायी सूत्र सूत्र पाठ लिखा हुआ है ना हां जी हां जी ब्रह्मदत्त विज्ञा जी जी सौ यही यही और आपने प्रथमा मंगवा लिया हां जी वो द्वितीय प्रथमा का द्वितीय भाग मिला है तृतीय भाग नहीं मिला वो बोले की अगले हफ्ते आएगा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी तो इसको यहीं पर विराम देते हैं पहला सूत्र आप तैयारी कर लीजिएगा और अच्छी तरह तैयारी करके आइए जिससे कि हम आगे आसानी से आगे कर सके तो यहीं पर विराम देते हैं ओंकार ओम शांति शांति शांति, शांति ही नमो नम